श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद ठाकुर के काशीपुर आगमन के पश्चात वहां सेवक का अभाव देखकर शरद उस कार्य के लिए आनंदपूर्वक अग्रसर हुए प्रारंभ में वे पूरे समय नहीं रहते थे पर बाद में जब ठाकुर की व्याधि बहुत ही बढ़ गई तो वे रात दिन काशीपुर में ही व्यतीत करने लगे उस समय उनका रंग ठंग देख कर, पिता को भय हुआ पुत्र को घर लौटा लाने के लिए एक दिन वे विख्यात पंडित जगनमोहन तर्कालंकार के साथ ले काशीपुर पहुँचे उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि ऐसे पंडित के समक्ष श्री रामकृष्ण की न्यूनता प्रकट हो जाने पर उनका बुद्धिमान पुत्र अपनी भूल समझ जाएगा और लज्जित हो स्वयं ही घर लौट आएगा परंतु हुआ इसके नितान्त विपरीत श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक प्रभाव पर पंडित जी अत्यंत मुग्ध हुए तथा शरद के पिता को एकांत में बताया कि पुत्र के सौभाग्य से ही उसे ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है और यह अत्यंत हर्ष की बात है एक और दिन शरद के पिता ने श्री रामकृष्ण से कहा आपके थोड़ा सा कह देने से ही यह शरद विवाह कर लेगा सुनते ही शरद बोल उठे वाह उनके कहने मात्र से ही मैं विवाह कर लूंगा जो करना उचित समझा है उनके कहने पर भी उससे विरत यह सुनकर ठाकुर हंसते हुए बोले सुना न क्या कह रहा है वह अब मैं भला क्या करूं होते होते एक जनवरी अठारह ईस्वी का दिन आ पहुंचा उस दिन ठाकुर मानो कल्प तरु हो गए और अर्धबाह्य दशा में संवेद भक्तों में जितने जिसने जो चाहा उसे वही मुक्त हस्त से प्रदान करने लगे इधर उद्यान के मार्ग में यह अलौकिक लीला चल रही थी और उधर ऊपर लाटू तथा शरत अवसर देग ठाकुर का बिस्तर आदि धूप में डालकर कमरे की सफाई में लगे हुए थे उन लोगों ने भी दूसरी मंजिल की छत से भक्तों की हर्ष ध्वनि सुनी उनके उन्मत्तबत्त आचरण की और भी उनका थोड़ा सा ध्यान गया परंतु यह सोचकर कि कार्य को अधूरा छोड़कर जाने से ठाकुर को असुविधा हो सकती है उन्होंने मन में दृढ़ता लाकर घटना स्थल पर न जाने की अपनी अदम्य इच्छा को दबा दिया बाद में शरद से वहाँ उपस्थित न होने का कारण पूछने पर पहले तो वे अपने स्वभाव सुलभ संकोच के साथ उत्तर देते उस समय ठाकुर के बिछौने आदि धूप में डाला डाल रहा था पता नहीं वे कब चले आए और बिस्तर लगाने में जल्दबाजी करनी पड़े इस उत्तर को सुनकर भी प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत न होने पर वे कहते पाने की इच्छा तो मन में आई ही नहीं फिर वे हमारे अपने ही जो थे हमारे अपने ही जो थे कहते हुए उनका चेहरा भावावेश से रक्तमाव हो सक, उठा उठा था ठाकुर अपने संतानों को कभी कभी भिक्षा के लिए भेजा करते थे भिक्षा के प्रथम दिन की बात का शरत चंद्र विनोदपूर्ण ढंग से इस प्रकार वर्णन किया करते थे एक छोटे से गांव में जाकर मैं एक मकान के सामने नारायण हरि कहकर खड़ा हो गया पुकार सुनकर एक प्रौढ़ महिला बाहर निकली ऐसे स्वस्थ शरीर वाले अच्छे घर के लड़के को भिक्षा मांगते देख वह घृणापूर्वक भूल उठी ऐसी अच्छी देह है और भिक्षा मांगकर खाते हो ट्राम की कंडक्टरी क्यों नहीं कर लेते और ऐसा कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया ठाकुर की महासमाधि के पश्चात शरत ने घर लौटकर संरक्षकों के आदेश पर पुनः अध्ययन ने मनोनियोग किया पिता ने सोचा था कि इस प्रकार वे पुत्र का मन घर में ही आबद्ध कर रखेंगे परंतु वराहनगर मठ की स्थापना हो जाने के बाद नरेंद्र आदि उनके घर आकर मर्मस्पर्शी भाषा में त्याग वैराग्य की बातें सुनाया करते थे और यह भी स्मरण दिलाते थे कि ठाकुर अपनी संतानों से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं पिता के आदेशानुसार शरत कमरा बंद करके अध्ययन में बैठते पर नरेंद्र के खटखटाने पर द्वार खुल जाता था इस प्रकार नरेंद्र की प्रेरणा से शरद का वराहनगर मठ में आवागमन प्रारंभ हुआ पहले तो पिता ने उनसे अनुनय विनय किया पर उससे कोई फल होते न देखकर उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया परंतु इस परिस्थिति में उन्हें अधिक दिन नहीं बिताने पड़े क्योंकि पिता के अनजाने उनके एक छोटे भाई ने द्वार खोल दिया और शरत मुक्त होकर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगे इसके पश्चात यथा समय वे संन्यास लेकर शारदानंद नाम से परिचित हुए तथा घर से सारा नाता तोड़ लिया तब तो माता पिता ने समझ लिया कि अब पुत्र पर नाराज होना व्यर्थ है वरन अब उनके धर्म पथ की सारी बाधाएँ दूर करने के लिए उसे संपूर्ण हृदय से आशीर्वाद देना ही उचित है वे लोग एक दिन बराहनगर में आकर उन्हें बतला गए कि उनके मन में अब जरा भी खेत नहीं है और वे यही कामना करते हैं कि उनके इस नए जीवन में सर्वांगीण उन्नति हो बराहनगर में शारदानंद अपने अन्य तपस्वी गुरु भाइयों की ही तरह साधना में निमग्न हो गए दिन में वे सब के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते तथा गहरी रात में कभी स्वामी जी के संग और कभी अकेले ही काशीपुर शमशान अथवा दक्षिणेश्वर पंचवटी में जाकर जब ध्यान में मग्न हो जाते इस प्रकार वे बिना सोए ही सारी रात बिता देते और दूसरों के जगने के पूर्व ही वराहनगर लौट कर दैनंदिन कार्यों में लग जाते थे पता नहीं उन्होंने इस प्रकार कितनी रातें बिता दी एक ओर दृढ़ निष्ठा के साथ गहन ध्यान और दूसरी ओर आश्रम के कार्यों का सुव्यवस्थित रूप से संपादन ऐसा बहुत कम लोगों द्वारा ही संभव है फिर गुरु भाइयों में किसी के रुग्ण हो जाने पर सहानुभूति तथा सेवा सेवापरायणता से पूर्ण कोमल स्वभाव शरद महाराज उनकी सैया के निकट उपस्थित रहते थे उनका कंठस्वर नारी सुलभ कोमल था वे जब भजन गाते तो दूर से सुनकर नारी कंठ का भ्रम हो जाता था एक बार वराहनगर मठ में रात के समय वे अपने मधुर कंठ से भजन गा रहे थे सुनकर मुहल्ले में किसी किसी ने सोचा कि मठ में अवश्य ही किसी स्त्री का आगमन हुआ है ऐसे कटु सत्य का भंडा फोड़कर मठ के भ्रष्टाचारी साधुओं को उचित शिक्षा देनी चाहिए इस विचार से वे उधर चल दिए मठ का बाहरी द्वार बंद था अतः वे लोग दीवार फाँद अंदर पहुंचे परंतु संगीत सभा में पहुँच उन्होंने जो देखा उससे लज्जा से उनका सिर झुक गया फिर अपनी गलती स्वीकार करते हुए उन लोगों ने साधुओं से क्षमा याचना की शरद महाराज का स्त्रोत्र पाठ आज भी बड़ा ही मनोहारी होता था वे जब अपने स्पष्ट उच्चारण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो श्रोताओं का मन स्वतः सिद्ध भक्तिरस से शराबोर हो जाता